संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र धिता गांधारी को सांत्वना देकर वापस आना जनमेजा ने पूछा विप्रवर धर्मराज युधि ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे उस समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं जिसके कारण यह युद्ध हुआ अब जब सारे योद्धा मारे गए दुर्योधन गिर गया और पांडव शत्रुहीन हो गए तब ऐसी क्या आवश्यकता आ जिसके लिए भगवान कृष्ण को फिर वहां जाना पड़ा मुझे तो ऐसा जान पड़ता है इसमें कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा मैं पायन जी ने कहा राजन तुमने जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ सुनो भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ उन्होंने सोचा दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है उन्होंने जीवन भर खोर तपस्या की है वे चाहे तो तीनों लोगों को भस्म कर सकती हैं इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए अन्यथा हम लोगों के द्वारा जब वे अपने पुत्र का अन्यायपूर्वक वध सुनेंगे तो क्रोध में भर कर अपने मन से अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी यह सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा गोविंद आपकी ही कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है अपने अपने से से तो हम अब पाने की की बात भी नहीं सोच सकते थे। अपने ही बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है। यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के न होते तो ये समुद्र जैसी करो सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते हम लोगों के लिए आपने कौन कौन सा कष्ट नहीं उठाया गदाओ के प्रहार परिघों की मार शक्ति भिंदपाल तोमर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 इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। और जब वे पुत्र के शोक से पीड़ित से पीड़ित लाल लाल करके देखेंगे, उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर डालने का साहस करेगा अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहां जाना उचित मालूम होता है आप ही से इस जगत का प्रादुर्भाव होता है और आप ही में प्रलय अतः आप ही यथार्थ कारणों से युक्त समयोचित बात करकर गांधारी को शीघ्र शांत कर सकेंगे बाबा व्यास भी होंगे। आपको पांडवों के दारूक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्ञा दी दारूक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोत भगवान की सेवा में ला खड़ा किया भगवान उस पर सवार हो तुरंत हस्िनापुर को चल दिए और रथ की घर से नगर को गुंजाते हुए वहां जहां पहुंचे नगर में प्रवेश करके रस से उतरे और धित्राष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा राजा धित्राष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया फिर वे धित्राष्ट्र का हाथ अपने हाथ में ले फूट फूट कर रोने लगे उन्होंने दो घड़ी तक शोक के आंसू बहाये फिर जल से आंखें धोकर विधिवत आचमन किया और कहा, भारत इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संगठित हुआ और हो रहा है, है। वह आपसे छिपा नहीं पांडव सदा से ही आपके बर्ताव करते रहे हैं उन्होंने बहुत कहा कि किसी तरह हमारे कुल का नाश न हो वे सर्वथा निर्दोष थे तो भी उन्हें कपट पूर्वक जुए में हरा कर दिया गया नाना प्रकार के वेश बनाकर उन्होंने अज्ञातवास का कष्ट इसके अलावे भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से क्लेश सहने पड़े। जब युद्ध का अवसर आया तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ और यह झगड़ा मिटाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल पांच गांव मांगे थे किन्तु काल की प्रेरणा से आप भी लोभ में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी गई इस तरह सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संघार हुआ है ही कृप द्रोण अस्वस्थामा और भी अपने आपने आप सदा संधि के लिए प्रार्थना करते रहे किन्तु तो आपने किसी की कहना नहीं मानी सच है जिसके मन पर काल का प्रभाव होता है वह मोह में पड़ ही जाता है जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई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 से सीखने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखें उनकी बुराई न सोचें अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनावे उनकी रक्षा करें महाराज आप तो जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठ के आपके चरणों में कितनी भक्ति है कितना स्वाभाविक स्नेह है उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संहार किया है तो भी वे उनके शोक में दिन रात जलते रहते हैं उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करते हैं उनके हृदय में शांति नहीं है लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती राजा चित्रा से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले कल्याणी मैं तुमसे भी जो कह रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो आज संसार में तुम्हारी जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है तुम्हें याद होगा उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थयुक्त वचन कहा था किंतु तुम्हारे पुत्रों ने कि नहीं माना दुर्योधन विजय का अभ्याषी था उससे तुमने रुखाई के साथ कहा वो मूर्ख जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है राजकुमारी तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है ऐसा समझकर मन में शोक न करो तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चरा जगत को भस्कर डालने की शक्ति रखती हो तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा केशव तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी मैं चिंता की आग में जल रही थी इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि हैं, हैं और इनके पुत्र मारे हैं। इसके कारण शोक से पीड़ित भी है अब वीरवर पांडुओं के साथ तुम्हे इनको सहारा देने वाले हो इतना कहते कहते गांधारी अंचल से मुंह ढाप कर फूट फूट कर रोने लगी पुत्रों के शोक से उसे बड़ा संताप होने लगा उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर कितने ही युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी धीरज बनाया गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वस्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण काम किया फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और ब्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धित्राष्ट्र से बोले महाराज अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ आप शोक न करे इस समय अश्वस्थामा के मन में पाप पूर्ण विचार जागृत हुआ है इसीलिए सहसा उठ पड़ा पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है जैसे उनका और गांधारी ने कहा, जनार्दन यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे तदनंतर भगवान श्री कृष्ण दारूक के साथ तुरंत चल दिए उनके जाने के बाद महात्मा व्यास धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे छावनी के पास पहुंचकर श्रीकृष्ण पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा समाचार उन्हें कर सुनाया